शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज की स्मृति श्री शैलेंद्र कुमार गंगोपाध्याय उन्नीस ईस्वी का अगस्त मास मास्टर महाशय नेपाल महाराज से मैंने कहा स्वप्न देखा सपने में देखा महापुरुष महाराज कह रहे हैं यह माला है ले उन्होंने बताया काशी से रुद्राक्ष की माला लेकर महापुरुष जी के पास जाओ उनसे स्वप्न को बात कहना उसी को लेकर मैं मठ पहुंचा सुनकर महापुरुष महाराज ने कहा स्वप्न तो स्वप्न ही है और कुछ नहीं यह जीवन ही तो एक स्वप्न है फिर उसमें भी तुम्हारा स्वप्न मैं सुना है गुरु और इष्ट का स्वप्न सत्य होता है महापुरुष जी हाँ ऐसा कहा जाता है तो भी स्वप्न स्वप्न ही है मैं क्या माला लूंगा महापुरुष जी माला जपे साला कर जपे भाई मन मन में जपे सो बलिहारी जाई मैं तो माला रहने दीजिए महापुरुष माला लाए हो मैं जी हां महापुर तो देखो जब माला अपने ही इच्छा अपने जपने की इच्छा हुई है तो उसमें जप करो माला ले आओ मैं जेब से माला निकालकर उनके हाथ में देने लगा तो उन्होंने कहा गंगा में धो लाओ अपने सिर पर भी गंगा जल छिड़क लेना गंगा से सब शुद्ध होता है मैं दौड़कर गंगा घाट पर पहुंचा, फुटनों तक जल में उतरकर कर गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लिया माला को भी गंगा जल में डुबोकर ले आया मेरे लौट आने पर उन्होंने कहा पैरों में नहीं हाथ में दो तदनंतर उस माला को उन्होंने अपने सिर पर रखकर कुछ क्षण तक ध्यान किया थोड़ा जब भी किया फिर कहा सिर में ठाकुर विराजमान है उन्हें दिया यह लो उनकी प्रसादी माला है मैं कब तक जब करूंगा महापुर जब तक कर सको एक दो घंटे या दिन रात में दिन रात मैं कम से कम कितनी बार बताइए महापुर जी आठ दस बार करने से भी होता है तो तुम समय की बात कहते हो तुम्हें सदा ही दिन और रात में जब करना होगा मैं महाराज ऐसा मैं नहीं कर सकूंगा महापुर तुम्हें कुछ नहीं करना होगा जब ही तुमसे कराएगा तुम जाओगे कहाँ समय पर सब होगा चिंता ना करो उन्नीस सौ एक बार महापुरुष महाराज से मैंने पूछा उस समय कुछ साहस हो गया था मेरी माँ को तो दीर्घकाल से मस्तिष्क दोष था उन्होंने कहा था मैं तो ठीक ठीक पूजा जब कुछ भी नहीं जानती कर भी नहीं सकती महापुरुष महाराज से पूछ लेना कि मेरी गति क्या होगी महापुरुष तुम्हारी माँ को कुछ नहीं करना होगा उसका भार तो मैंने ही ले लिया है मैं अज्ञान अवस्था में यदि मृत्यु हो तो क्या उससे भी मुक्ति होगी महापुरुष जी हाँ भीतर भीतर सब काम होता है बाहर कुछ नहीं समझ सकोगे शरीर के छूट जाने से आत्मा अपने स्थान में चली जाती है मैं मुझे क्या करना होगा बता दीजिए महापुरुष जी क्या करोगे यहाँ रहना अब नहीं होगा माँ तो है पढ़ो जाकर घर में ही रहना ठाकुर को पकड़े रहना वही सब कुछ है समय पर मालूम होगा उन्नीस ईस्वी में मैं कई बार मठ गया था और महापुरुष महाराज का दर्शन भी किया था कानपुर के नेपाल महाराज ने एक चिट्ठी देकर एक भद्र पुरुष को भेजा था वे दीक्षा लेंगे मैं उन्हें लेकर मठ पहुंचा और महापुरुष महाराज से कहा मैं महाशय दीक्षा लेना चाहता दीक्षा लेना चाहते हैं उन्होंने जोर के स्वर में कहा वह दीक्षा लेगा इसमें तुम्हें सिफारिश करने की बात किसने कही मैं नेपाल महाराज स्वामी चिदानंद जी ने लिखा है तुम जाकर कहना महापुरुष जी नहीं इसका अभी समय नहीं हुआ है मैं महाराज मुझ में तो कोई गुण नहीं है किस पर भी जब मेरे ऊपर आपने कृपा की है तो इस व्यक्ति ने क्या अपराध किया महापुरुष जी तुम क्या जानते हो हु? तुम्हें हुआ है इस इसलिए क्या इसका भी होगा तुम्हारी भी कैसी बात है किसकी दीक्षा होगी और किसकी नहीं होगी उसे हम समझते हैं उसके बाद उन्होंने उस भद्र पुरुष से कहा तुम्हारे गुण से तो दीक्षा नहीं हो सकती अच्छा बताओ तुम्हारे कुटुम्ब में कोई सन्यासी हुए हैं भद्र पुरुष ने कहा जी हां महाराज देवघर में है संबंध में भाई लगते हैं और वे भी संन्यास लिया है वे मेरे चाचा हैं महापुरुष जी जब तुम्हारे परिवार के दो व्यक्ति यहाँ साधु हुए हैं तो तुम्हें भी दीक्षा दी जाएगी किंतु अभी नहीं बाद में महीने भर के भीतर ही उस भद्र पुरुष को दीक्षा मिल गई थी 1930 सौ ईस्वी में एक पुलिस कर्मचारी ने जो एक बार मेरे पीछे लगे हुए थे आकर मुझसे कहा मैंने तो महापुरुष महाराज से दीक्षा पाई है अब तो आप मुझ पर घृणा नहीं करते मैं नहीं आप मेरे गुरु भाई हैं इसके थोड़ी देर थोड़े दिनों बाद वे पुलिस की नौकरी छोड़ देश चले गए और कुछ दिनों के बाद ही वे स्वर्ग सिधार गए कानपुर के कुछ भद्र पुरुषों को महापुरुष महाराज ने दीक्षा दी थी संभवतः इसी समय मेरे तीसरे बड़े भाई श्री तिनक्ड़ी तीनखड़ी गांगुली भी श्री महापुरुष जी से दीक्षित हुए मैंने एक दिन भाई साहब से पूछा आप तो धर्म नहीं मानते राजनीति को ही धर्म कहते थे तो आपने क्यों दीक्षा ली मेरे वे तीसरे बड़े भाई विपिन दादा अर्थात विपिन बिहारी गांगुली के दक्षिण हस्त थे तो तरुण संघ आंदोलन के संचालक थे वे अपने मन का भाव नहीं बताना चाहते थे बोले दीक्षा ले ली इसलिए कि यदि उसमें कुछ तत्व ही हो तो बाद में फल मिलेगा वे भीतर ही भीतर श्री ठाकुर के परम भक्त थे कुछ दिनों के बाद उन्होंने महापुरुष महाराज से पूछा मैं विवाह कर सकता हूँ महापुरुष ने साफ कह दिया नहीं कभी नहीं इसके कुछ समय बाद वे बहुत दिनों के लिए अज्ञातवास में रहे अब तो उनकी उम्र करीब सत्तर साल है परंतु फिर विवाह नहीं किया 1931 सौ इकतीस ईस्वी दिसंबर मास आगरे में मैं एमए पढ़ रहा था एक मित्र के विवाह में कलकत्ता आया छब्बीस तारीख को मैं मठ पहुंचा। दिन भर प्रतीक्षा की महापुरुष का दर्शन नहीं हुआ संध्या समय सीढ़ी के पास मैं बैठा था इतने में कानाई हजार हाजरा आकर पास बैठा महापुरुष महाराज दरवाजा खोलकर बाहर आए भूमि पर मैंने उन्हें प्रणाम किया कानाई ने मेरे कानों में कहा तुम्हें बुला रहे हैं बरामदे से महापुरुष आगे बढ़ते हुए माँ माँ कह रहे थे मैं पास पहुंचा तो वे लौटकर खड़े हो गए फिर गंभीर स्वर से पूछा क्या मांगते हो मैंने कहा कुछ नहीं महाराज उसके बाद मैंने सोचा कि भगवान के पास कुछ वर मांगना चाहिए कुछ नहीं चाहता कहने से शून्य मिलेगा इस कारण मैंने कहा आशीर्वाद दीजिए करुणामय महाराज ने कहा अच्छा आशीर्वाद यह लो मैंने अपनी छाती के पास हाथ जोड़कर खड़ा था मेरे हाथ में उन्होंने अपना हाथ रखकर कहा यह लो उस अमृत में स्वर से मानो मेरा हृदय कमल खिल उठा उसके बाद मेरा सिर चकराने लगा होश गायब हो गया जब होश आया तो देखा मैं धरती पर पड़ा हूँ और महापुरुष मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं कैसा कोमल स्पर्श था मैं लज्जित होकर उठ बैठा उन्होंने कहा देखो तुम जो मांगोगे वही पाओगे किंतु देखना कोई बुरी चीज़ न मांगना नहीं तो वही चीज मिल जाएगी अच्छी चीज मांगना ज्ञान भक्ति पवित्रता आदि इतने में कनाई ने भी आकर महापुरुष महाराज के चरण छू प्रणाम किया और कहने लगा मुझे भी आप आशीर्वाद दीजिए महापुरुष का तब तक भावांतर हो गया था उन्होंने पूछा तुम कौन हो मैंने कहा वह तरुण संघ का एक मित्र है महापुरुष तो यहाँ कैसे तुम्हारा अभी कुछ नहीं होगा कहनाई रोते हुए बोला क्या माँ का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा महापुरुष जी हाँ माँ ही तो सब कुछ है सभी माँ है चलते चलते बरामदे की ओर मुंह घुमाकर माँ माँ माँ इन पर कृपा करो सभी माँ हैं यही तो यही तो सब कुछ वही है 1933 सौ ईस्वी में महापुरुष महाराज बहुत ही अस्वस्थ हो गए पक्षाघात का आक्रमण हुआ था बहुत कष्ट से दूर से ही दर्शन लाभ हुआ मन में विषाद छा गया स्वामी सदा शिवानंद भक्तराज महाराज से भेंट हुई उन्होंने मुझसे श्री माँ का दर्शन करने को कहा महापुरुष महाराज के विषय में श्री माँ ने बताया महापुरुष रुग्णशैया में पड़े हैं वह तो बाहर का स्वरूप है अंतर में कभी सविकल्प और कभी निर्विकल्प भाव है सदा ही समाधिमग्न महापुरुष हैं ये तो श्री ठाकुर के ही स्वरूप हैं। उस दिन मैं दिन भर ही मठ में रहा दोपहर के बाद मैं अकेला ही मठ भवन के पीछे के मकान में चला गया उस समय वहां स्वामी अखंडानंद जी महाराज वेदांत पढ़ा रहे थे उपनिषद के एक श्लोक की व्याख्या हो रही थी सृष्टि रहस्य ब्रह्म त्रिधा विभक्त होकर जीव जगत और ईश्वर हुए हैं जीव के भीतर वे अनूप प्रविष्ट हुए हैं इत्यादि इधर घूमकर मुझे देखते ही उन्होंने जोर देकर कहा वहाँ कौन है यहाँ वेदांत का अध्यापन हो रहा है सन्यासी के अतिरिक्त और किसी को इसे सुनने का अधिकार नहीं है फिर उसी दिन रात को स्वामी अखंडानंद जी गंगा के सामने वाले बरामदे के पास कुर्सी पर बैठ महापुरुष महाराज की बात कह रहे थे दादा अर्थात महापुरुष महाराज से मैंने कहा सुन रहे हैं उन्होंने कहा हाँ वह भी आंखों के इशारे से उसे मैं ही समझ सकता हूँ दूसरा नहीं मैंने कहा ये लोग उदास बैठे हैं आप तो मजा कर रहे हैं प्रसन्न भी हैं उन्होंने आंखों के इशारे से हाँ कहा था उसके बाद एकाएक स्वामी अखंडानंद जी गंभीर स्वर से कहने लगे महापुरुष महाराज बाहर से देखने में अचेत की तरह पड़े हुए प्रतीत होते हैं सदा ही समाधि में लीन है सविकल्प और निर्विकल्प दोनों ही भाव उनमें हैं जो जिसे चाहो मांग लो 1934 सौ ईस्वी में मैं पुनः बेलूर मठ पहुँचा उस समय महापुरुष महाराज महाप्रस्थान कर गए थे वही मठ और वही सब कुछ था तो भी मुझे ऐसा लगा मानो मैं अनाथ हो गया हूँ मेरा और कोई नहीं है महापुरुष महाराज के कमरे में गया वहाँ उनकी खाट कुर्सी मेज वैसी ही सजाई हुई रखी थी केवल वे ही नहीं थे जिनके रहने के समय बेलूर मठ में प्राणों का स्पंदन प्रतीत होता था उनकी वह कुर्सी उसी जगह थी उसी कुर्सी पर बैठकर उन्होंने मुझे दीक्षा का उपदेश दिया था ठीक उसी भाव से पड़ी हुई है वहाँ कुछ समय तक बैठकर मैं आंसू बहाते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगा मन कुछ शांत हुआ ऐसा लगा मानो समस्त स्थान व्याप्त करके वे ही विराजमान हैं पहले से भी अब अधिक व्यापक है उसी कमरे में मैं अपने मित्र हर सेन के साथ बैठा था बहुत देर के बाद दिखाई पड़ा कि उनकी खाट के पास ही एक भद्र महिला पड़ी हुई है वे लगातार रो रहे हैं उनका दुख देखकर मैंने सोचा कि हम लोग तो कुछ भी प्यार नहीं कर सके श्री गुरु महाराज को उन्होंने ऐसी ही भक्ति की डोर से बांध डाला था वे ही धन्य हैं। इसके बाद हम लोग उठकर चले आए फिर कई साल तक मैं मठ नहीं जा सका काल से वहाँ की स्मृति मिलान होती गई किंतु बहुत ही आश्चर्य की बात है कि 1942 ईस्वी में भक्तराज महाराज की बात थे वही स्मृति अपनी दिल लिपि दिन लिपि में, में मैंने लिख ली उसके बाद से प्रत्येक घटना मेरे मन में उज्जवल होकर प्रत्यक्ष हो होने लगी आपत्ति विपत्ति में हर समय महापुरुष जी का आशीर्वाद मेरा संबल है इतना विश्वास है अनेक सन्यासी और भक्त लोग उनकी कृपा से धन्य हो गए हैं मैं मामली मनुष्य उनके पास स्थान पा गया हूँ यही मेरे जीवन की परम सांत्वना है श्री गुरुवे नमः